शो टॉक संतो मगन भया मन मेरा नंबर टू पहला प्रश्न संसार और परमात्मा में इतना विरोध क्यों लगता है क्योंकि परमात्मा का तुम्हें कुछ पता नहीं परमात्मा के संबंध में सिर्फ सुना है और जिनसे सुना है उन्हें भी पता नहीं परमात्मा और संसार में विरोध हो कैसे सकता है विरोध हो तो संसार एक क्षण जी कैसे सकता है बिना परमात्मा के सहारे श्वास चलेगी बिना परमात्मा के सहारे वृक्ष बढ़ेंगे बिना परमात्मा के सहारे सूरज में रोशनी होगी चांतारों में चमक होगी बिना परमात्मा के सहारे गति कहां से आएगी ऊर्जा कहां से आएगी जीवन कहां से स्पंदित होगा परमात्मा और संसार में विरोध इस ज्यादा मूढ़ता की ओर कोई बात नहीं हो सकती लेकिन पुरोहित ने तुमसे यही कहा है पंडित ने तुम्हें यही समझाया है तुम्हारे तथा कथित महात्मा तुम्हारे मन में यही बात डाल रहे हैं कि परमात्मा और संसार में विरोध है और सदियों का शिक्षण तुम्हारे भीतर गहरे संस्कार पड़ गए धर्म के नाम पर जो बड़ी से बड़ी भ्रांतियां चलती रहीं उनमें सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि परमात्मा और संसार में विरोध है क्यों इस भ्रांति को पैदा किया गया इसके पीछे राज होगा गहरा राज होना ही चाहिए राज यह है कि अगर परमात्मा और संसार में विरोध नहीं तो फिर पंडित और पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती विरोध है तो आवश्यकता है विरोध है तो पंडित तुम्हें समझाएगा कि संसार से कैसे मुक्त हो और परमात्मा को कैसे पाओ लेकिन अगर संसार और परमात्मा एक ही सूत्र में बंधे हैं विरोध ही नहीं है तो फिर तुम्हारे महात्मा की जरूरत क्या बीमार ही नहीं हो तो वैध्य की जरूरत क्या अगर परमात्मा में जी ही रहे हो तो परमात्मा को कैसे पाएं? इसका विधि विधान रचने की जरूरत क्या इसलिए जरूरी था कि तथाकथित धार्मिक व्यवसाय परमात्मा और संसार में विरोध का लंबा विवाद खड़ा करे तुम्हें समझाए कि तुम संसारी हो और तुम्हें होना है परमात्मा में और तुम जैसे हो गलत हो और तुम्हें होना है ठीक ठीक होने की विधि हमारे पास इससे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि सारे लोग गैर संसारी हो गए गैर संसारी होना मुश्किल क्योंकि गैर संसारी होने का मतलब है परमात्मा की ऊर्जा से अपने को विरोध में खड़ा कर लेना पर इतना जरूर हो गया है कि कुछ पागलों ने चेष्टा की और विकृत हुए विक्षिप्त हुए इतना जरूर हुआ कि जिन्होंने चेष्टा नहीं की उनके मन भी विसाक्त हो गए तुम संसार में हो मगर प्रफुल्लता से नहीं हो दुकान पर बैठे हो मगर उदास हो क्योंकि बैठना तो मंदिर में है काम तो कर रहे हो लेकिन काम में रस नहीं आता ये तो संसार है इसकी तो निंदा है तुम्हारे भीतर पालन पोषण बच्चों का करना है इसलिए काम भी कर लेते हो पति भूखा आता होगा तो पत्नी घर भोजन भी बना लेती है लेकिन सब उदास उदास चल रहा है तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हारे जीवन का सारा आनंद छीन लिए तुम्हारे जीवन को एक बड़ी रिक्तता से भर दिया परमात्मा तो मिला नहीं साफ है कि परमात्मा नहीं मिला हां संसार से जो कुछ रस की उपलब्धि हो सकती थी वह जरूर विकृत हो गई जो जानते हैं उनका जानना कुछ और है वे संसार के विरोध में नहीं है कैसे हो सकते हैं संसार के विरोध में वे परमात्मा के पक्ष में हैं। अब जरा थोड़ा समझ के चलना एक एक बात को गौर से सुन लेना नहीं तो गलत समझोगे वे परमात्मा के पक्ष में हैं, संसार के विरोध में नहीं और तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे संत साधु संसार के विरोध में हैं, परमात्मा के पक्ष में नहीं जो परमात्मा के पक्ष में है वे तुम्हें संसार से नहीं तोड़ना चाहते सिर्फ परमात्मा से जोड़ना चाहते और जिस दिन तुम जुड़ोगे उस दिन तुम पाओगे कि संसार में भी थे तुम उसी से जुड़े हुए सोए सोए जुड़े थे अब जागकर जुड़े बस इतना ही फर्क है सोए सोए परमात्मा में जी रहे थे अब जाग जीने लगे बस इतना ही फर्क है विरोध कुछ भी नहीं है जैसे इस बगीचे में कोई सोया हो गहरी नींद कोयल आए और गीत गाए पक्षियों का कलर हो सूरज निकले हवाएं वृक्षों में नाचती हुई गुजरे मगर कोई गहरी नींद में सोया है, हवाएं उसे भी छुएंगी और पक्षियों के गीत उसके कान पर भी गूंज करेंगे, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर खेलेंगी पर उसे कुछ पता नहीं फिर कोई आए और उसे झकझोर के जगा दे आंख खुले सूरज की महिमा प्रकट हो पास से गुजरती हवा का गीत सुनाई पड़े अचानक कोयल की आवाज आए फूलों की सुगंध आए क्या तुम सोचते हो कुछ नया हो गया सब था सब वैसा का वैसा है सिर्फ ये आदमी नया हो गया और कुछ नया नहीं हुआ है वही बगीचा वही सूरज वही फूल वही पक्षी सब वही है सिर्फ इस आदमी में थोड़ा फर्क पड़ा है ये सोया था ये जाग गया संसार का अर्थ है तुम सोए हो परमात्मा में, परमात्मा का अर्थ है तुम जाग गए संसार में बस इतना ही फर्क है विरोध जरा भी नहीं वो जो दादू दयाल ने घोड़े पर चढ़े रज्जब को उतार लिया वो विरोध के कारण नहीं सिर्फ जगाया वो जो आवाज दी रजब तय गजब किया सिर्फ एक आवाज दी कि ये क्या कर रहा है जाग सुबह हो गई ये बेला जागने की है तू सोने जा रहा है तू और सोने जा रहा है फिर से सोने जा रहा है अभी ऊबा नहीं सोने से कितना तो सोच चुका है परमात्मा को सोए सोए खूब देखा सोए सोए कैसे देख पाओगे आंख खोल अब जाग के देख बंद आंख खुली आंख बस इतना सा फर्क है बंद आंख संसार खुली आंख परमात्मा है तो एक ही और जैसा है वैसा ही है उसमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ा है तुम्हारे भटकने से तुम्हारे आंख बंद कर लेने से तुम्हारे सो जाने से दुनिया नहीं बदलती तुमने आज शराब पी ली तो तुम सोचते हो दुनिया बदल गई तुम आज शराब पीकर रास्ते पर डगमगा के चलने लगे तुम्हें लगने लगा कि तूफान आ रहा है कि अंधड़ उठे कि भूकंप मालूम होता है मकान हिल रहे हैं न तो मकान हिल रहे ना कोई अंधर है ना कोई तूफान सिर्फ तुम नशे में हो तुम्हारे पैर डगमगा रहे हैं नशा उतर जाएगा तुम पाओगे ना कोई भूकंप था न कोई मकान गिर रहे थे मुल्ला नसुद्दीन एक रात अपने घर लौटा खूब पी गया है छाबी ताले में डालने की कोशिश करता है लेकिन ताले के छेद में नहीं जाती हाथ कप कप जाता इधर उधर चली जाती राह पर खड़ा पुलिस वाला यह सब देख रहा है दया आई अक्सर ही नसरुद्दीन की सहायता को उसे आना पड़ता है आके उसने कहा कि मुल्ला, तुम ना हक मेहनत कर रहे हो लाओ चाबी मुझे तो मैं खोल दूं, मुल्ला ने कहा चाबी तो मैं ही रखूंगा और मैं ही खोल लूंगा तुम जरा इतना करो कि मकान को जरा संभाल के पकड़ो कि हिले ना मकान नहीं हिल रहा है मकान कहां से हिलेगा तुम हिल रहे हो तुम्हारी चेतना कप रही है तुम्हारा मन विचारों और तरंगों से भरा तुम नींद में पड़े हो नींद के कारण तुम्हारे जीवन में सुवास नहीं है नींद के कारण तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है आनंद जागरण का लक्षण है आनंद जागरण की छाया है सोया हुआ आदमी सदा ही विसात में होता है नींद प्रफुल्लित हो ही नहीं सकती बेहोशी है कैसे प्रफुल्लता होगी तो तुम बेचैन हो परेशान हो फिर तुम पूछते हो किसी से जाके कि मेरी बेचैनी कैसे मिटे मेरी परेशानी कैसे मिटे वो कहता है तुम सांसारिक हो आध्यात्मिक बनो छोड़ो संसार पत्नी छोड़ो बच्चे छोड़ो घर द्वार छोड़ो कामधाम छोड़ो भागो पहाड़ की तरफ परमात्मा वहां परमात्मा यहां नहीं परमात्मा सब जगह है, सिर्फ आंख खोलो तो यहां है और आंख बंद रखो तो हिमालय पर भी नहीं पाओगे उसे और आंख बंद रखो स्वर्ग में भी पहुंच जाओगे तो नहीं पाओगे उसे आंख खुली रखो तो नरक कहां है जहां होगे वहीं पाओगे उसे चिनमे ने पूछा है यह प्रश्न संसार और परमात्मा में इतना विरोध क्यों लगता है तुम्हें परमात्मा का कुछ पता नहीं, नहीं तो संसार परमात्मा की अभिव्यक्ति है उसका नृत्य उसका गीत उसकी बांसुरी ये सब रंग उसके हैं ये सब ढंग उसके हैं इस संसार के इंद्रधनुष में उसी चितरे के हस्ताक्षर ये सुंदर चेहरे ये सुंदर फूल ये सुंदर लोग ये सुंदर रातें ये सुंदर दिन ये सब उसी की खबर लाते लेकिन सदियों सदियों तक तुम्हें समझाया गया है कि संसार और परमात्मा में विरोध है तुम्हें संसार का विरोध करना सिखाया गया है और कहा गया कि तब तुम परमात्मा को पाओगे मैं तुमसे कहता हूं संसार का विरोध किया परमात्मा को तो कभी पाओगे ही नहीं संसार को भी गमा बैठोगे दुविधा में दोई गए माया मिलीन राम तुम धोबी के गधे हो जाओगे न घर के न घाट के तुम्हारे तथाकथित साधु संन्यासियों को मैं इससे ज्यादा नहीं मानता धोबी के गधे न घर के न घाट के बात तुम्हें दुख देगी तुम्हें पीड़ा होगी क्योंकि तुम्हारी एक सोचने की आदत बन गई एक संस्कार बन गया है तुम्हें परमात्मा का कोई भी पता नहीं तुम परमात्मा की बात ही मत उठाओ तुम तो अभी इतनी ही बात करो कि मेरी जिंदगी नींद से भरी मैं कैसे जाऊंग छोड़ो परमात्मा यह सिद्धांतिक चर्चा में मत उलझो तुम इतना ही पूछो कि कैसे मैं जग जाऊं कैसे ये सपने के बाहर आ जाऊं नींद के बाहर आते ही तुम पाओगे सदा से परमात्मा में थे और होने का कोई उपाय ही नहीं जब गलत थे तब भी उसी में थे जब पाप में थे तब भी उसी में थे पापी भी उसमें है पुण्यात्मा भी उसमें उसके बाहर कोई जगह नहीं है उससे बाहर जाओगे कहां कैसे जाओगे कहां जाओगे उसका ही सारा विस्तार है बुरा भी करोगे तो उसी में करोगे और भला भी करोगे तो उसी में करोगे राम भी उसमें है रावण भी उसी के मंच पर सारा नाटक है और राम में वह उतना ही है जितना रावण में राम को पता है रावण को पता नहीं भेद इतना है बस इतना सा भेद राम को बोध है कि कौन भीतर रावण को बोध नहीं कौन भीतर इतने से भेद के अतिरिक्त संसारी में और साधु में कोई भेद नहीं पापुण्य का भेद नहीं है होश और बेहोशी का भेद है लेकिन आतं पड़ जाती फिर उन्हीं के ढर्रे में हम सोचे चले जाते हिम्मत करो आत्मों को छोड़ो बासी उधार आत्मों से सोचने का कोई क्रम आगे नहीं जाएगा मैंने सुना है मां अपने दोनों बच्चों को एक एक लड्डू देकर रसोई घर में चली गई थोड़ी देर बाद छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई तो मां ने बड़े बच्चे से पूछा बड़े छोटा क्यों रो रहा है मैं अपना लड्डू खा रहा हूं मां इसलिए छोटा रो रहा है माने का ये तो बड़े हैरानी की बात है मैंने छोटे को भी लड्डू दिया था बड़े ने कहा मुझे मालूम है जब मैं छोटे का लड्डू खा रहा था तब भी वह रो रहा था मां उसकी तो रोने की आदत ही पड़ गई एक देखने की सोचने की प्रक्रिया की जड़ आदत हो जाती तुमने सुना है बार बार परमात्मा संसार में विरोध संसार को छोड़ो अगर परमात्मा को पाना है इसे इतनी बार सुना है कि ये झूठ बार बार दोहरा के तुम्हें सच जैसा मालूम होने लगा है। बड़े से बड़े झूठ सच हो जाते बस दोहराते रहो फिक्र मत करो लोगों की दोहराए चले जाओ इतनी बार सुनते हैं लोग तो धीरे धीरे उन्हें शक होने लगता है कि जब इतनी बार बात कोई कही जा रही तो जरूर सच होगी इसी पर तो सारा विज्ञापन का शास्त्र जीता है दोहराए चले जाओ फिक्रीरी मत करो इसकी फिक्री मत करो कि लोग अखबार में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ना भी पढ़ते हो पन्ना पलटते वक्त भी जरा नजर तो पड़ी जाती लक्स टाइल साबुन रास्ते से गुजरते वक्त बोर्ड तो दिख ही जाता है कोई जान के वहां बैठ के नमस्कार करके थोड़ी बोर्ड को पढ़ता है मगर लक्स टायलिट साबुन फिल्म देखते वक्त लक्स टायलट साबुन रेडियो सुनते वक्त लक्स टायलट साबुन जहां देखो वहां लक्स टायलिट साबुन इतनी बार दोहराया जाता है कि तुम्हें याद ही नहीं रहता कि इसका संस्कार भीतर बैठता जा रहा है फिर एक दिन तुम बाजार गए साबुन खरीदनी दुकानदार पूछता कौन सा साबुन तुम कहते हो लक्स टायलट साबुन और तुम सोचते हो तुम सोच के कह रहे हो तुम सोचते हो तुमने बड़ा शोध की है कि कौन सा साबुन श्रेष्ठ साबुन है तुम सोचते हो कि तुमने बड़ा हिसाब किताब लगाया है तुमने कुछ नहीं लगाया तुम्हें कुछ पता नहीं यह बात तुम्हारे भीतर डाल दी गई यह तुम्हारे अंतरंग में जाकर बैठ गई पुनरुक्ति ही एकमात्र उपाय है बैठा देने का इसलिए विज्ञापन सब तरफ से पुनरुक्त होना चाहिए दौड़ना चाहिए जहां जाओ वहीं चाहो चाहे ना चाहो विज्ञापन दिखाई पड़ना चाहिए सदियों से तुमसे कहा गया है कि परमात्मा और संसार में विरोध है बस पकड़ के बैठ गए हो यह हो कैसे सकता है यह तो ऐसा ही हुआ जैसे केंद्र और परिधि में विरोध हो यह तो ऐसे ही हुआ जैसे आत्मा और देह में विरोध हो तो चलेगा क्यों ये नाता यह आत्मा और देह का संग साथ एक क्षण भी टिकेगा कैसे अगर विरोध हो टूट ही जाएगा आत्मा अपने मार्ग पर चली जाएगी शरीर अपने मार्ग पर चला जाएगा कौन इन्हें जोड़ रखेगा परमात्मा कभी का ओढ़ गया होता संसार से वृक्ष सूख गए होते फूल कुंभला गए होते पक्षियों के कंठ बंद हो गए होते नदियां बहना बंद हो गई होती नहीं अभी ऐसा हुआ नहीं महात्मा होंगे संसार के विरोध में परमात्मा संसार के विरोध में नहीं नहीं तो संसार चले क्यों कौन चला है और ख्याल रखना मैं संसार के विरोध में नहीं हूं मैं परमात्मा के पक्ष में जरूर क्या भेद है दोनों बातों में भेद बड़ा है भेद इतना बड़ा है जिससे जमीन और आसमान का फासला मैं परमात्मा के पक्ष में हूं संसार परमात्मा का छोटा सा अंश और जब तुम परमात्मा को जान लोगे तो तुम संसार में भी उसे जान लोगे फिर ऐसा थोड़ी होगा कि तुम्हें अपने बेटे में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा सिर्फ इसी वजह से कि तुम्हारा बेटा है स्वामी राम अमेरिका से लौटे तो उनके प्रमुख शिष्य सरदार पूर्ण सिंह ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं उनके साथ वर्ष भर तक रहा वे अपूर्व व्यक्ति थे लेकिन एक दिन मुझे बड़ी अड़चन हो गई उनकी पत्नी दूर पंजाब से उनसे मिलने आई अपने बच्चों को लेकर पत्नी को छोड़ के चले गए थे पत्नी मुसीबत में रही थी आटा पीस पीस के काम चला रही थी बच्चों का पेट भर रही थी पति ख्याति नाम होकर दूर देश में बड़ी प्रसिद्धि लेकर लौटे वो दर्शन करने आई पति भाव से नहीं कि वो पति हैं लेकिन दर्शन करना था बच्चों को भी दर्शन करा देना था और जब वो आई झोपड़े के पास और राम ने आते देखा तो पूर्ण को कहा द्वार बंद कर दो मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहता सरदार पूर्ण ने लिखा कि मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने द्वार बंद करने को कभी नहीं कहा था और भी स्त्रियां मिलने आई थी और भी पुरुष मिलने आए थे कभी किसी को मिलने के लिए मनाही नहीं की थी अपने ही पत्नी को मिलने के लिए मनाही क्यों की तो उन्होंने का दरवाजा तो मैं बंद कर देता हूं लेकिन यह प्रश्न आपने मेरे मन में उठा दिया आपको सब में परमात्मा दिखाई पड़ता है सिर्फ अपनी पत्नी में छोड़कर आप ही तो मुझसे कहते रहे सभी में परमात्मा तो सिर्फ इसी वजह से कि यह स्त्री आपकी पत्नी है इसमें परमात्मा नहीं इसके लिए द्वार बंद करवा रहे ये भेदभाव कैसा राम प्रतिभाशाली व्यक्ति थे क्षण भर में उनको बात दिखाई पड़ गई उनकी आंख से आंसू बहने लगे उन्होंने कहा मुझे क्षमा करो द्वार खोलो मेरे भीतर डर होगा भेद कैसे हो सकता है परमात्मा सब में तो इतनी ही सी बात से क्या फर्क पड़ेगा कि वह मेरी पत्नी थी कभी भय मेरे भीतर मैं डरा होऊंगा शायद वह तो किसी और आसक्ति के कारण से ना भी आई हो लेकिन मेरे भीतर ही कहीं कोई भय छिपा होगा दरवाजा खोलो तुमने मुझे ठीक चौंकाया तुमने ठीक समय पर मुझे चेताया अन्यथा यह भूल मुझसे हो जाती इतनी भी भूल काफी है परमात्मा से दूर रहने के लिए जिस दिन परमात्मा का अनुभव होगा उस दिन तुम सोचते तुम्हारे बेटे में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा तब बेटे में भी वही है पत्नी में भी वही है पति में भी वही है तब दुकान पर बैठोगे तो वहां दुकानदार होकर बैठे हो जरूर ग्राहक में भी वही दिखाई पड़ेगा उसका ही काम कर रहे हो फर्क इतना ही पड़ता है अभी तुम सोचते हो अपना काम कर रहे हैं तब तुम जानोगे उसका काम कर रहे हैं जो उसकी मर्जी अब उसका इरादा दुकानदार बनाने का तो दुकानदार बनेंगे अगर उसका इरादा कुछ और है तो कुछ और हो जाएंगे उसके इरादे के अतिरिक्त हमारा अपना कोई इरादा नहीं उसकी मर्जी हमारी मर्जी है ऐसे समर्पण का नाम धर्म है इसलिए मैं तुमसे संसार से भागने को नहीं कहता मैं तुम पर, परमात्मा में जागो इसके लिए जरूर कहता हूं और जागते ही तुम पाओगे सारा संसार उसी से भरा है उसी से आप्लावित है